बैक प्रस्तुत है एक लघु कथा शीर्षक है संवेदनाए मामा जी के यहां मेरा आना जाना त्योहारों के अलावा भी खूब रहता था और उसका कारण था मामी जी का अपार स्नेह पर ऐसा मेरे साथ ही नहीं था वो तो प्रेम का अनुपम भंडार थी और हर कोई उनके पास ही बैठा रहता था हाँ माँ के जाने के बाद मेरे लिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई थी उनकी भी क्या आदतें थी खूब अच्छा अच्छा बनाकर खिलाना खूब बातें करना और अपने फूल पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करना उन्होंने अपने फूल के पौधों के नाम भी रखे हुए थे दूध जैसे सफेद फूलों से रोज लदती हुई चांदनी उनकी चटक चांदनी थी तो गुलाब के पेड़ उनकी गुलाबों का परिवार था उस कोने में चमेली और रात की रानी जहां रात में पूरे घर को भीनी भी खुशबू से भर देती थी तो वहीं गुड़हल का वो पेड़ अपने लाल फूलों से अद्भुत छटा बिखेरता था पर आज घर में सन्नाटा छाया हुआ था पूरे पंद्रह दिन हो गए थे मामी जी को गए हुए मामा जी तो बिल्कुल टूट गए थे एक शब्द भी नहीं निकाला था उन्होंने अपने मुंह से इन पंद्रह दिनों में हाँ एक बात से सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि उनके बाग के सभी पेड़ मुरझाए हुए थे और मामा जी के रोज पानी देने के बावजूद उनमें एक भी फूल नहीं खिला था पर आज मामा जी ने मौन तोड़ा था और वो पेड़ पौधों से बातें कर रहे थे अरे तुम कब तक ऐसे रहोगे देखो तुम्हारी और हमारी देखभाल करने वाला तो चला गया अब कब तक और हम गम में डूबे रहे हमें भी तो संसार के कामों में लगना है और तुम्हें भी तो रंग और खुशबू से भर देना है इस घर को ऐसा देखकर ही तो वो जहां होंगी प्रसन्न होंगी ऐसा कहकर मामा जी अंदर चले गए सांझ ढल रही थी और मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब रात की रानी और चमीली के पास से फिर खुशबू आना शुरू हो गई थी और सुबह जब हम सभी उठे तो गुड़हल में एक बड़ा सा फूल खिला था और गुलाब में कई कलियां चटक उठी थी इतनी बॉटनी पढ़ने के बाद भी मेरे लिए ये बात समझ के बाहर थी कि मानव संवेदनाओं को पेड़ पौधे किस सीमा तक समझ लेते हैं